गीता यथारूप अध्याय गीता का सार संख्या से कृष्ण कृष्ण कृष्ण के द्वारा ओम गीतात्तात्मूर्तिश्री श्रीमद्भक्तिरांधनशला चक्षुन्मी तस्में मास्क मास्क मास्क क्या लगाने से वो जो हवा में वो भी हमारे ख़ास में नहीं आएंगे मरेंगे नहीं नहीं तो वो मास्क से छन जायेंगे जितने छोने तो नहीं मरेंगे ऐसा थोड़ी हमारे साथ जिंदे जाके वापस निकल जाएगी तो वो भी जिन्दे जिन्दे निकल जाएंगे। ना। जायेंगे थोड़ी मरे तो चलते क्यों? क्यों? हम्म? चलते ही। चलते भी बहुत कम है जितना जरूरी है तो तो निकल। निकल। तो हम्म? जितना आवश्यक तो है खाते? खाते जितनी तो कम हो सके उतनी करते हैं आलू नहीं खाएं। नहीं खाएंगे नहीं सकर आ, आ जाए अच्छा। जड़ वाली चीजें नहीं खाएंगी उसके लिए पूरा पेड़ मरता है उसको निकालने के लिए दो चुर। दो चुर। भी ज़्यादा करनी सब्जी सब्जी का भी नहीं खाने ये। खाने है नहीं... तो पर सब्जी भी नहीं खाती मरने के बाद मरने पानी दे हो तो ऐसा तो तो तो तो नहीं होता तो हम पानी दे तब तो जबरदस्ती जिंदा कर रहे बारिश थोड़ी होती है तो पहले तो पहले मतलब कुछ गांव में तो बारिश में खेती कर काफी है है गेहूं गेहूं बारिश भी होते हैं। बारिश बारिश में में वाले नहीं नहीं जो सर्दी एक पड़ती ना उसमें पक जाते हैं हैं है एक एक एक बारिश में। तो में लग... एक बारिश में हमारी हमारी तरफ तरफ तो ही पक जाते हैं। मतलब क्या होगा कॉमन चीज हो गई ना सबसे बीज अलग आते वही बीज चल पानी सूखता ही नहीं जमीन में में तक बारिश का पानी से उसी के भेज में गेहूँ लगा देते दिन दिन निकला चलो आ भगवान यहाँ पे वही चीज वापस बता रहे किसको कोई मार नहीं सकता है ना जायते ना भूत वहां पुराना न शरीर कभी मृत्यु इसके कभी जन्म नहीं होता है न जायते और कभी मृत्यु नहीं होती न मृत कदाचिन मतलब कभी भी न यम भूतवा भविता हुआ न भूय ऐसा नहीं है कि ये कभी जन्म लिया है या भी जन्म ले रहा है या बाद में कभी जन्म लेगा ये अजय है अजन्मा जन, है नित्य है शाश्वत है पुराना है और शरीर के मरने पे या मारे जाने पे ये नहीं मरता आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है शरीर के मारे जाने पर वह मरा मारा नहीं जाता तात्पर्य गुणात्मक विश्च परमात्मा का अणुअंश परम से अभिन्न है वह शरीर की भांति विकारी नहीं है कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है शरीर में छह प्रकार के रूपांतर होते हैं वह माता के गर्भ से जन्म लेता है कुछ काल तक रहता है बढ़ता है कुछ परिणाम उत्पन्न करता है धीरे दिरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते आत्मा अजन्मा है किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अथवा शरीर जन्म लेता है आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है अर्थात तो उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है भूत आत्मा का भविष्य भूत वर्तमान और भविष्य उसी का हो सकता है जिसका कभी जन्म होता है मृत्यु होती है शरीर का भविष्य मतलब अभी जब आत्मा जन्म लेना और मरना शुरू कर दिया अलग अलग शरीर में रूपांतर होना शुरू कर दिया रूपांतर स्थानांतर होना शुरू हो गया आत्मा का तो वो रेफरेंस को लेकर के वो भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान काल के लिए आपको कोई एक सापेक्ष चाहिए ना रेफरेंस चाहिए ना उसके लिए तो रेफरेंस जैसे अभी आप बोलेंगे कि भूतकाल तो आज की तारीख को रेफरेंस लेंगे तो इससे पहले की जो तारीख है वो भूतकाल हुई इसके बाद वाली तारीख है भविष्य काल हुई भूत और भविष्य नहीं होता भूत और उस प्रकार से नहीं होता है क्यूँकी भूत और भविष्य तब उत्पन्न होता है जब पहला रेफरेंस आता है कि जन्म लिया उसके पहले नहीं जन्म और मृत्यु के बीच में एक टाइम फ्रेम सेट हो तो गई उसके अंदर भूत भविष्य वर्तमान आ गया इसका भविष्य ज्यादा नहीं, नहीं नित्य शाश्वत उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते है आत्मा शरीर की तरह कभी भी विद्ध नहीं होता अथा तथा अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है शरीर के लिए परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता आत्मा की कोई उपस्पष्टि नहीं होती शरीर की उपस्पष्टि संताने हैं और वे भी व्यक्ति आत्माएं हैं है और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संताने प्रतीक होती है होते हैं शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है न ही उसने कोई परिवर्तन होता है अतः आत्मा शरीर के छह प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है कठोपनिषद एक दो अठारह इसी तरह का एक श्लोक आया है न जायते मृत वा नुतचि न बभू व कश्चित अजो नित्य शाश्वत एयम पुराणों न हन्यते इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवदगीता के श्लोक जैसा ही है किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपस्थित का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है यदि कोई हृदय स्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते कि सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है भी बदलती है अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है चेतना बदलती है इसका अर्थ क्या है चेतना मतलब इस शरीर में थोड़ी कम होगी ज्यादा चेतना चेतना होती है, जब होता है तो प्रकट कम दिखती है जैसे अभी सूर्य का नार। प्रकाश नार। तो अभी जो सूर्य का प्रकाश है सूर्य प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश ऐसा नहीं बादल आने से वो कम हो गया लेकिन हमें कम अनुभव हो रहा है अभी उस प्रकार हम इसके प्रभाव से जान अभी हम सूर्य को देख पा रहे हैं? तो कोई बोलेगा सूर्य कहाँ है दिखाओ उसी का है सूर्य तो नहीं है आज सूर्य नहीं होगा <laughs> दिखाओ कहाँ है सूर्य सूर्य <laughs> है तो दिखाओ बादल के बाद हटाओ बादल दिखाओ मुझे मैं नहीं मानता है <laughs> आ, बस तो उसी प्रकार से आत्मा को देख संभव नहीं है आत्मा को चेतना के माध्यम से देखते हैं जैसे अभी सूर्य को हम उसके प्रकाश के माध्यम से देख रहे हैं बादल के होते हुए भी वो प्रकाश जो सर्वव्यापी है उसके माध्यम से हमको दिख रहा है कि सूर्य है किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति जीव की चेतना विस्मरणशील है जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवदगीता के उपदेश व्यर्थ होते आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अनुआत्मा और दूसरा विभु आत्मा कठोपनिषद एक दो बीस में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है रणियां महतो महियां आत्मा जनतो निहितो गुहायाम तमक तमक्रतुपीवी तोको शोको धातु प्रसादान महिमा महिमा, महिमान परमात्मा तथा तो अनुआत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है उनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों शोको से मुक्त हो चुका चुका है वही भगवत की कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है जैसा की अगले अध्यायों में बताया जाएगा और अर्जुन अणुआत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है छह प्रकार के विकार से शरीर गुजरता है आत्मा उससे नहीं गुजरता है। आत्मा नित्य है कभी उसका जन्म नहीं है कभी मृत्यु नहीं है जन्म लेता है जन्म और मृत्यु दो विकार जन्म होता है और मृत्यु होती है पहला और आखिरी उसके बीच बाकी चार विकार होते हैं तो बदलता रहता है सब लेकिन आत्मा के लिए ऐसा नहीं होता तो ये सब जानने से क्या लाभ एग्जाम लिखने करने में कर करके क्या लाभ पता लगा हम आत्मा है पता लगाने से क्या लाभ तो कष्ट नहीं होगा थकान दूर। <laughs> थकान दूर करने से क्या लाभ थक, तो नहीं है क्या लाभ लाभ लाभ का हानि हटाना वही लाभ है उससे कुछ लाभ होता तभी तो हानि हटा नहीं चाहिए आनंद आता है हम सुनेंगे ना क्या Hey, सुन सुन। है और जो जैसे <laughs> क्या hmm. गिने गिने। गिने गिने। तो है लाभ कोई लाभ है ही नहीं भगवान को प्राप्त करने से भगवान को प्राप्त करने यार सुनने से क्या लाभ मतलब तो लास्ट में रोज बोलेंगे मतलब कि सोने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते सुनने से क्या लाभ भगवान को प्राप्त भगवान को प्राप्त करने से क्या लाभ हम आपने नित्य स्थिति आ जाएंगे भगवान को प्राप्त करने नित्य स्थिति में सब चीज़ का लाभ क्या है कोई भी कोई भी वस्तु खोलो सोने, सोने के लाभ से जा तो आगे जा करके गए कोई भी चीज कर रहे हो उसका क्या लाभ आ रहा है हम कष्ट से दूर हो जाएंगे अगर हम अच्छे से अगर उसकी विधि से करेंगे तो कष्ट से दूर हो जाएंगे वो परम लाभ है हाँ। सब चीज का एक ही लाभ दिखाया कहीं से भी चालू करो कहीं चीज प्रश्न करते रहो क्या लाभ क्या लाभ क्या लाभ आखरी उत्तर आएगा इससे हम सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे और अगर नहीं आया तो वो गलत चीज ऐसा नहीं नहीं जब तक नहीं आएगा तब तक प्रश्न होता रहेगा इससे क्या लाभ इससे क्या लाभ इससे क्या लाभ नहीं लाभ ना आया लाभ पाप से क्या लाभ है कोई लाभ नहीं है ना है ना कैसे तो ये जो क्या लाभ क्या लाभ करके लास्ट में जो पहुंचते पहुँचते उसको वेदांत वेदांत सूत्र में या कोई उपनिषद में कहते हैं आत्यंतिका दुख निवृत्ति आत्यंत की दुख निवृत्ति की दुखों की निवृत्ति इस प्रकार से कि आत्यंत मतलब हमेशा के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्रयास कर रहा है कोई भी जीव वो इस हेतु को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है दुखों की निवृत्ति हो जाए हमेशा के लिए थोड़ी देर के लिए नहीं तो तो ये सब जानने का भी लाभ यही है आपके अनुचित दुख निवृत्ति श्लोक में बताया है नीर व्यक्ति मोहित नहीं होता तो अभी क्या हो रहा है किससे मोहित नहीं होता है धीर्व्यक्ति क्या बोला है वो पेरवे श्लोक में देहांतर से मोहित देहांत से मोहित नहीं होता है मतलब मरने से तो ये देह बदल करके दूसरा देह प्राप्त करने से वो मोहित नहीं होता है और अभी क्या चल रहा है दिखान दिखान। और उसके कारण क्या हो रहा है मर रहे, मर रहे मर रहे देख लोग मोहित हो गए मतलब पूरा देश बन दे। गया लॉकडाउन मतलब पूरा देश बंद है कुछ हो नहीं रहा है हो गया उसका अर्थ क्या है मरने से डरते बहुत डर गए धीर व्यक्ति नहीं डरता आत्महत्या जैसे हो जाएगा कोई प्रयास नहीं कुछ नहीं आत्महत्या जैसे की बात नहीं है धीर व्यक्ति जो है वो समझता है कि क्या चल रहा है अभी उसके लिए पूरी दुनिया खत्म नहीं होगी चलो मरेंगे मर जाएंगे चलो ज्यादा से ज्यादा और बचाव तो करेगा ना? तो बचाव करेगा लेकिन अपना जो नियत कर्तव्य उसको छोड़ करके नहीं। जैसे कर रहा था खेती छोड़ गए वो अपना नियत कर्तव्य छोड़ करके या पाप करके अपने आप को नहीं बताएंगे अपना हाथ में बाकी सब भगवान की इच्छा आज लोग इतने डर गए हैं कि अपने रिश्तेदारों को घर पे आने मीन्स रिश्तेदार भी उसी सिटी में मर भी रहे हैं तो तुम मरो हमारे घर पे मत आए खाने नहीं देते तेहे? खाना मिले कि नहीं मिले कोई बात नहीं उनको डर है कि आएंगे तो हमको शायद लग जाएगा। तो जायेगा वो ऐसा डर है सबको ऐसा इतना डर है मृत्यु का तो कोई दूसरी सिटी मर रहा नहीं जाने वाले बच्चा कौन है बच्चा ही कौन है तो जाने वाला न तो जाने देते न तो जाते तो एक का दुख जाना चाहते तो भी जा तो। तो। मतलब आज लोगों इतन, इतने इतने डरे हुए हैं इससे क्योंकि लोगों को क्या है मन में कि मर गए तो सब खत्म हो गया इसके बाद तो कुछ है नहीं तो उनके लिए मृत्यु ही सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि उन लोगों के दिमाग में तो यही है के कैलकुलेशन में तो यही है कि मृत्यु के बाद तो सब खत्म हो जाता है तो इसलिए अपने आप का अस्तित्व खत्म हो जाएगा हमारा ऐसा सोच करके उनको भय लगता है और ये भय दिखाता है कि हम मरते नहीं है क्योंकि हमको जीने की हमेशा के लिए जीने की इच्छा है सही तो थोड़ी मतलब पड़ेगा ये इच्छा कहाँ सही? हमेशा के लिए जीने की इच्छा है की। और एक में नहीं सब में चीटी में भी कुत्ते में भी बिल्ली में भी सब में हमेशा के लिए जीने की इच्छा है इसलिए जब शरीर खत्म होने जाता है तो उसको डर लगता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा इसलिए वो अपना बचाव करते हैं इसको कहते हैं भाई चार में सहारन जब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हानि हानी भूतानी गतिहायमाले स्थावर इच्छी कि आश्चर्य मत पर ये विचार करने योग्य होते हैं युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि रोज हम देखते हैं कि लोग मरते हैं और जो बाकी रहते हैं वो क्या सोचते हैं याम नहीं मरेंगे हमेशा के लिए रहने की इच्छा करते हैं। जो बच गया तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है आज तक आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो नहीं मरा है? मनुष्य में या पशु में तो फिर आपको क्यों इच्छा है कि आप नहीं मरा कष्ट होता है ना नहीं जाता कष्ट तो होता है वो तो दूसरी चीजों में भी <laughs> तो जिसमें हमें लगे की जीने में कष्ट आता भी है यदि हमें नहीं लगता कि ये उसी कहूँ अरे तो सा, मरने में ये बात कष्ट तो में भी है, मरने में भी है लेकिन मरने में हम खत्म हो रहे हैं तो हो रहा है हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ये डर पता नहीं और आत्मा क्योंकि शाश्वत है जैसे उसी को पता है तो, तो, तो मोह कहता है आत्मा क्यूँकी शाश्वत है इसलिए वो इस प्रकार से कल्पना भी नहीं कर पाती की मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा इसलिए उसको बहुत डर लगता है क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान लिया और सोचते ही मैं खत्म हो जाऊंगा बाकी आप दूसरे कोई भी वस्तु ले लो उसमें अनुभव के आधार पे आपकी इच्छा उत्पन्न होती है या बदलती भी है जैसे एक छोटे बच्चे की बहुत इच्छा होगी कि माता इसके वो पराठे बना रही है वो तवे के ऊपर हाथ रखना बहुत ही इच्छा होगी सही कई बार होती नहीं। पता नहीं होता है कि इससे तो जल जाएंगे। कितना बढ़िया जायेंगे तो तो रोता भी है कई बार तो एक बार क्या करती है माता उसका हाथ लेके रख देती है ऊपर ठंडे तवे नहीं गरम तवे पे तब उसको पता चलता है अरे ये तो इतना गर्म है अरे रोने लगता है एकदम फिर जो पट्टी करनी करेंगे अभी दूसरी बार क्या उसकी इच्छा होगी हाथ रखने इच्छा, हो पर दर्द भी हो इच्छा नहीं होगी उल्टा जब भी भी ठंडा तवा उससे इच्छा बदल जाती है अनुभव से इच्छाएं बदल जाती है तो पहले देखा मर गए इसलिए भी मरने की इच्छा <laughs> तो इसलिए अनुभव से इच्छा बदलती है हमेशा हमारी इच्छाएं जो है अभी सामान्य रूप से वो अनुभव से हमारे जो अभी तक का अनुभव है उसके आधार पे वो बनी हुई है जैसे आज तो सौ साल पहले किसी को आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं हुई होगी तीन सौ साल पहले क्योंकि कि किसी को अनुभव नहीं है लेकिन अभी क्योंकि अनुभव है इसलिए आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है तो सामान्य रूप से जो हमारे भौतिक अनुभव रहते हैं वो हमारे हमारी भौतिक इच्छाएं जो रहती, वो हमारा रहती है वो हमारे अनुभव के ऊपर आश्रित रहती हैं। लेकिन ये कैसी ऐसी इच्छा है जो एक हर एक जीव को है कि उसको मरना नहीं है और उसका नॉर्मल अनुभव हमेशा अनुभव यही रहा है हर एक केस में इसके विपरीत अनुभव कभी रहा ही नहीं है कि हर एक व्यक्ति मरता है तो पिता भी मरते हैं माता भी मरती है बच्चे भी मरते हैं दूसरे भी मरते हैं सब मनुष्य भी मरते हैं चींटी भी मरती है कीड़ा भी मरता है सब मरते हैं तो भी उसकी इच्छा ऐसी ऐसी बनी रही है दृढ़ इच्छा नरू नहीं यह दिखाता है कि ये इच्छा सामान्य नहीं है ये कोई ऐसे जगह से आ रही है जो भौतिक नहीं है इसलिए इंगित करता है कि आत्मा मरना नहीं चाहती है ये बड़ा आश्चर्य है और इस आश्चर्य का समाधान यह है क्योंकि आत्मा मरती नहीं है। क्योंकि वो मरती नहीं है इसलिए वो देख नहीं सकते कि जिसको वो स्वयं समझ रही है तो मैं यह शरीर हूँ वो जब खत्म हो रहा है तो उसको लगता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा इसलिए डॉक्टर इसलिए प्रहलाद मार कहते हैं भयम द्वितीय भाई लगता है क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया तो जो धीर व्यक्ति है वो अपने आप को शरीर नहीं समझता के कारण वो समझता है कि मृत्यु के बाद भी मैं तो हूंगा ही चाहे इस शरीर में हूँ अभी बाद में किसी और शरीर में हूँ ऐसा नहीं कि मैं खत्म हो जाऊंगा ये मशीन छूट गई, दूसरी मशीन मिलेगी ना, ना, ना। एक की जगह दूसरी मशीन तो इसलिए उसमें उसको इतना दुख नहीं होता है आज जो इन लोगों को दुख हो रहा है या जो डर लग रहा है वो ऐसा डर लग रहा है कि हम समाप्त ही हो जाएंगे खत्म बस इसके इसके कुछ है ही नहीं जबकि वैदिक समाज में लोगों को मृत्यु से इस प्रकार से डर नहीं लगता था हाँ ऐसा भय लगता था मर जाएंगे तो अच्छा नहीं है मेरे लिए जो भी है वो अलग बात थी दुख होगा इत्यादि दिन लेकिन मैं खत्म हो जाऊंगा ऐसा डर नहीं लगता था सब लोग समझते थे जैसा कर्म किया उसके अनुसार कुछ मिलेगा जो भी इसका अच्छा कर्म भी करना चाहते थे जिससे हाँ, इसलिए तो जी भाई अभी मरना मतलब ऐसा नहीं खत्म हो गया जीवन हाँ, है। बहुत सारी चीजें जैसे उस समय में अभी मान लो कोई बूढ़े हो गए एक बार और ऐसी कोई बीमारी आती है तो वो तैयारी करते अभी अभी जाना है अभी दूसरे अभी दूसरा शरीर लेना अभी इसमें नहीं रहना तो बूढ़े लोग भी बताए मार दो मर जाएंगे अभी हम काफी बूढ़ों का आपने देखा होगा पहले कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं लेके जाना है नहीं जाना तो आप करो ज्यादा खींचना सही नहीं है कि तो उनको डर नहीं लगता है क्योंकि बाद में कुछ आ रहा है कोई दृढ़ विश्वास रहता खुशी होनी चाहिए ना कि नहीं थी से देखा से तो आ, वो भी है लेकिन क्या होता है की जो आसक्ति होती है परिवारजनों से उससे उनको डर लगता है कि ये सब छूट जाएंगे इसमें आसक्ति रह जाती है बाकी ऐसा डर नहीं लगता कि मैं खत्म हो जाऊँगा लेकिन वो आसक्ति एक आसक्ति छोड़ के भी दूसरी जगह जाना पड़ेगा जैसे हम कोई एक जगह पर सालों से रह रहे हैं वहाँ से छोड़ के जाना हो तो दुख होता है ना जगह छोड़ के जाएंगे भले नई जगह बढ़िया हो तो यहाँ से दुख होगा ना पहले झोपड़ा ही क्यों ना झोपड़ा छोड़ के बंगले ही क्यों वैसे वो दुख रहता है तो आप देखेंगे पहले के समय में आज तो क्या है बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए इतनी मेहनत करते हैं कोई मान लो किसी को कैंसर हो गया तो उसके पीछे कितने पैसा खर्च करके हॉस्पिटल्स में मेहनत करते हैं सही उसके पीछे आइडिया क्या है उसको बड़ा क्यों माना जाता है समाज में ये हॉस्पिटल है वो इतने बड़े इतने महान है कि कितने लोगों का जीवन बचा रहे हैं कैंसर को भी ठीक कर रहे हैं मान लीजिए या, इतनी मेहनत करते है कि भाई जितना जी गया उतना जी गया एक साल खींच लिया था, एक साल लेकिन उसके पीछे 10 लाख 15 लाख 20 लाख भी खर्च कर देंगे क्यों ऐसा करते हैं क्योंकि ये लोग की फिलोसफी है कि मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है कि जितना बचा उतना बचा बचा लो, लो। करते हैं ये बहुत मेहनत करते हैं और वो मेहनत करने में एक तो पैसा बीतना जाता है और जो बच गया उसको इस वो शरीर में जीना नहीं था लेकिन जबरदस्ती दिलाते उसमें उसके कारण उसको बहुत दुख होते हैं जैसे दुख होगा और क्या उसको वो उस प्रकार से एक साइड जो जीना चाहिए उनको स्लोटर हाउस में मार रहे हैं पशुओं को कितना मारते हैं इनका जीने का पशुओं को लोटर हाउस में और गर्भपात करते हैं नहीं होते कि उनका ऐसे ही लिखा होगा की वोटर हाउस में मरेंगे लेकिन बहुत सारे पैसे जिनका नहीं, नहीं लिखा है नहीं तो तो ऐस... जिनको जीना चाहिए उनको मारते हैं और जिनको मरना चाहिए उनको जीनाते हैं ऐसा बोलते हैं की भगवान की इच्छा के कुछ भी नहीं होता तो फिर आप ये बोले वो भगवान की इच्छा के बिना हुआ तो भगवान की इच्छा कहना चाहिए के अनुसारोला तो तो फिर, तो फिर भगवान की इच्छा के अनुसार सब नहीं होता है वो इच्छा के अनुसार तो फिर आपके खिलाफ सभी गलत हो गई मैं बोलता हूँ की भगवान की इच्छा के अनुसार सब कुछ नहीं होता है <laughs> तो मैं ये चीज भगवान की इच्छा के अनुसार बोला की नहीं बोला है ही नहीं तो मैं बोला कैसे भी फिलोसफी गलत हो गई ना तो मैंने कुछ ऐसी चीज बोली जो भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं है तो समझ में नहीं आया एक चीज बोल रहा है भगवान की इच्छा है कि मैं मैं कि अभी मर जाऊँ ठीक है मान लो मैं बोल रहा हूँ भगवान की इच्छा है की मैं रक्षा को ही मार और रक्षा बोल रहा है भगवान की इच्छा नहीं मैं नहीं ठीक है तो दोनों बात उल्टी उल्टी हो गई ना तो भगवान किसकी तरफ जाएगी और मैंने जो लॉजिक रखा वो वो वो सिंबल था ऐसा है भगवान की आपकी फिलोसफी है भगवान की इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं होता है ठीक है मैं बोलता हूँ भगवान की इच्छा के आपकी फिलोसफी भगवान की इच्छा के अलावा और कुछ नहीं होता है जो भी, जो भी होता है भगवान की इच्छा से ठीक है और मैं ये बोलता हूँ भगवान की इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं होता है गयो गयो मैं ये बोला वो भगवान की इच्छा के अनुसार है कि नहीं इसका जवाब जवाब इसका से जवाबे की, की, की भगवान की इच्छा के अनुसार जो बोला कि भगवान की इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं होता है वो सही है फिलोसफी ऐसे जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट होते हैं इस प्रकार के बस कुछ भी नहीं होता है सब कुछ होता है वो इस प्रकार की समस्याओं से गुजरते कोई भी, भी एक सब गुजरतेट स्टेटमेंट का भी उसको उड़ा सकते जैसे दूसरा जो होता है अच्छे के लिए होता है ये भी स्टेटमेंट। यदि ठीक है वो तो एक चीज है थप्पड़ मारता हूँ बच्चे के लिए लेकिन उसको कैसे उड़ा सकते हैं नहीं उड़े जाएंगे वोटमेंट है एक बार आगे। आगे। याद करना पड़ेगा क्या बोला था। जो होता है अच्छे के लिए होता है हाँ तो ये जो आपकी फिलोसफी है जो होता है अच्छे के लिए होता है वो बकवास है वो सही नहीं है और पूरे देश में इसको उड़ा देता है वो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है क्या मोड़ लगा फिर एक और ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट है किसी की निंदा मत करो किसी की? निंदा मत, निंदा मत की किसी की निंदा मत करो इसको कैसे उड़ाओगे आपकी फिलोसफी किसी की निंदा मत करो मेरी फिलोसफी है सबकी निंदा करो मैं आपकी निंदा करता हूँ तो तो सही है ना क्या तो, तो, तो आप मुझे निंदा क्यों करते हैं आप क्यों मुझे बोलते हो किसी किसी किसी की की की निंदा निंदा निंदा निंदा मत मत करो करो आप मेरी कर कर रहे समझ समझ आया नहीं किसको बोला जाता है जो किसी की निंदा कर रहा है जो रहा उसको तो ये व्यक्ति जो किसी की निंदा नहीं करने वाले फिलोफरी बोल रहा है वो जो निंदा कर रहा है उसकी निंदा कर रहा है की बात तो तो फिर की बात माननी चाहिए। बड़ा बोला अभी सुन है? ये ऐसे सब जो होते हैं। हैं। वो तो वो ऐसे उसमें लॉजिकल फॉलोसी इंग्लिश में बोलते हैं त्रुटी फॉलोसी मतलब तार्किक त्रुटी होती है वो अपने से हार जाते हैं। लेकिन आपको ऐसे शास्त्र में ऐसे संदेश मिलेंगे ब्लैंकेट स्टेटमेंट मिलेंगे माँ हिंसा किसी भी जीव की हिंसा मत करो सब कुछ भगवान की इच्छा सबको ज्यादा लेकिन उस ऐसे स्टेटमेंट को तारतम्य करके दूसरे सब जो वाक्य है शास्त्र के उसके अनुसार समझना है तो माँ हिंसा भूतानी इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी इसका अर्थ है कि अनावश्यक हिंसा नहीं सम्मत जो हिंसा नहीं होनी चाहिए। आगे पीछे जानना। ऐसे। है वो नहीं चाहिए कभी कभी क्या कई बार क्या होता है शास्त्र में बहुत सारे उपदेश जो है सुभाषित के रूप में दे देते हैं मतलब एक दो तीन चार केवल सूत्र रूप में बता देते हैं, बताते हैं का विस्तार नहीं बताते। बता देते रूप में तो तो पे ये समस्या आसानी से हो जाती भगवान की इच्छा ही थी कोई कहेगा उसको पड़ेगा जो ये बोल रहा है उसका, ताक्ष़ गल, ताक्ष़ उसका गला काट के बोलो भगवान की के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता है मुझे लगता है भगवान जी जैसे यहां पे आया था 19वें में ना ना, ना, ना, ना, क्या था? ना यम हनती ना, ना, ना, ना कोई मरता है ना कोई मारता है बस बात खतम में मार नहीं रहा आपका गला काट के बोलूँगा ना कोई मार आप मर नहीं रहे मैं मार नहीं रहा मैं मार नहीं रहा और आप मर नहीं रहे तो बता क्यों रहे हो के लिए हम यहाँ पे कैसा है थे क्या पॉइंट से नहीं नहीं, वो आपने एक पॉइंट रखा था इसलिए उसको उड़ उड़ाया था वो पॉइंट क्यों तो रखा था क्योंकि वो था। वो वो हाउस था क्यों आया वो आया इसलिए क्योंकि करती है की क्योंकि है ना करते हैं वहाँ पे थे हाँ हम हॉस्पिटल पे थे ना ये लोग इतना मारते हैं जिसको जिलाना चाहिए उसको मारते हैं और जिनको मारना चाहिए जो जो मर जाने चाहिए उनको जिला हैं <laughs> जो जीने चाहिए उनको मारते हैं कि प्रो उल्टा सीधा तो उनका जो बेसिक फिलोसफी हो क्या है मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं इसलिए वो पूरा दम लगा देते हैं किसी मृत्यु ना है उसके लिए नहीं लगा जबकि वही तो आश्चर्य है ना सब मरने वाले उनको पता है लेकिन जब तक जी जाए तब तक उसको, उसको खुद को भी पता है कि मैं मरूंगा जब तक वसूल हो जाए बॉडी तब तक लेकिन जब तक जीता है तब तक जिला दो तो उसके पीछे बहुत पैसा खर्च कर देते हैं लेकिन गांव के समय में वैदिक समय में लोग तैयारी करते थे मृत्यु की अभी हो गया अभी जैसे पचपन साठ साल के हो गए उसके बाद सब घर के कार्यों से ऑलमोस्ट निवृत्त हो जाते थे भजन कीर्तन करते थे तीर्थ यात्रा जाते थे लंबा जी? तो भी लंबा प्रयास जितना लंबा जीते थे उतना उनका अध्यात्मिक प्रयास लंबा हो जाता क्योंकि उसी के लिए तो मनुष्य जीवन मिला मतलब पहले 50 साठ साल तक फिर वो चले जाते जाते हो जाते तो ऐसे शुरुआत करनी चाहिए तो पॉइंट ये है कि तो वो लोग मान लीजिए कि कोई बीमारी आ गई बड़ी बीमारी तो उसके पीछे बहुत मेहनत नहीं करते थे अभी एक बार बूढ़े हो गए ठीक है अभी तैयारी करो ऐसे भी जाना ही है आँख से दिखना बंद हो, गया। बंद हो गया अभी जाना है अभी तैयारी करनी है तो वो लोग मोहित नहीं होते थे गिर में मुहि वो भी एक जो वैदिक सभ्यता है कम्पेरेटिवली कम मोहित होती थी मृत्यु से जैसे आज की सभ्यता मोहित होती है और जन्म भी होते थे बहुत सारे 10, 12 पंद्रह बीस बच्चे होते थे उसमें सब कुछ मर भी जाते थे तो वो मृत्यु पे दुख होता था लेकिन ऐसा नहीं कोई मोहित होकर के पूरा अभी तो सब खत्म हो गया अभी तो बर्बाद हो गई कुछ नहीं है तो इससे आप देखिए कितना नुक, नुकसान से बच जाते हैं तो ये अभी एक सुना की उसको पिता को नहीं दफनाना था वो उसको दिखाना था कि मेरे पास कितने पैसे ऐसा तो दिखाना था कि आप तक बात पहुंच गई, यूएस में किया तो अच्छा बी तो एमडब्ल्यू में दफना है मतलब प्रोजी। एमडब्ल्यू कार में रख करके कार को दफना दिया उसको फेमस होना है ना प्रतिष्ठा देखो मेरे पिताजी को मैंने बी एमडब्ल्यू में दफना है तो ये एक ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है है समझ का कि आत्मा तो तो कभी जन्म लेती मृत्यु मृत्यु प्राप्त को प्राप करती तो इसका हमारे जीवन में व्यावहारिक उपयोग होना चाहिए कि हमको भी मोहित नहीं होना है इसी चीजों से अपने जीवन में भी और आगे आने वाला जीवन जो है उसकी तैयारी करनी है तैयारी इस मृत्यु के बाद के जीवन की करनी है जो यही जीवन सब कुछ नहीं ये जीवन तो बहुत ही छोटा समय है हमारे पूरे नित्य अस्तित्व का इसलिए आने वाला शरीर कैसा प्राप्त होगा उसके लिए पूरी तैयारी करनी है ना मृत्यु की तैयारी करनी है मृत्यु रूपी परीक्षा की तैयारी करनी है नी बच्चों के टाइम कर लेंगे। लेंगे। टाइम? कर ले तो परीक्षा के टाइम लिख देंगे कुछ अभी तैयारी मत करो नहीं परीक्षा के टाइम तो मैं पता नहीं है क्या है भाई यदि पता है कि होता है। तो परीक्षा में जाके लिख दे। अभी तब वही आता है ना परीक्षा तो वही तो बात है ना वन प्लस ही हमेशा वन प्लस वन टू उसकी परीक्षा होने वाली तो आपको कोई चिंता नहीं आप मुक्त हो उसी प्रकार से दिया आप परीक्षा के लिए तैयार हो गए तो आपको चिंता करने की जरूरत है कितना तो भजन क्या करोगे मृत्यु के समय भजन होने वाला नहीं, नहीं। वो परीक्षा आएगी ना वो परीक्षा के लिए तैयार हो जैसे फर्स्ट क्लास में और उसमें पढ़ाया कल आपको पता है तो? उसी प्रकार से मृत्यु जो परीक्षा लेने वाली है वो यदि आप मृत्यु के समय वो कर पाए तो आपको कोई प्रयास करने की जरुरत नहीं है आप आश्वस्त होगी कर पाएंगे हो वो सकते मृत्यु के समय वो किल लगी थी तो क्या हुआ था छोटी छोटी परीक्षा तो ऐसे भी आती है उस समय ही सब बंद हो जाता है तो वो अभी का है कुछ है। क्योंकि जैसी जैसी आसान परीक्षा नहीं होती है सामान्य परीक्षा भी काफी कठिन होती है जिसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है चलो मैं कल आपकी प्रथम अध्याय की परीक्षा लूंगा लो लो अभी क्या करोगे? बता है अभी तैयारी करोगे ना यदि नहीं बताता उसी तो हमें ही नहीं की चलो मैं कभी आपकी प्रसमोध्याय की परीक्षा लूंगा टाइम नहीं बता रहा कौन से दिन लूंगा एक साल बाद क्या करोगे आप मेरी परीक्षा सामान्य रूप से ऐसी होती है ही रही है। रही है। है। कभी तैयारी तो करोगे ना कब कब ले ले पता नहीं कर लिया एक महीने बाद ली तो भूल जायेंगे नहीं भाई इतना मुश्किल थोड़ी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम राम्यु के समय टाय टाय टाय निकलता है जैसे कि बस ट्राई करना है ना सोना बस ध्यान ध्यान और कुछ तो रहता है भजन कर पूजन कर मत जान लो मृत्यु आएगी तब सब कैस्टिंग हो जाएगी मतलब तो आपको लगता है यदि आप आश्वस्त है कि मृत्यु के समय आप कर पाओगे छूट है आपको प्रैक्टिस मत करो कोई ज़रूरत नहीं ठीक है तो तो तामें। तामें। अभी वो आपको सोचना है वो नुकसान वो रक्षक को करके हमराज नहीं पूछेंगे कि भाई इसका क्या है इसको याद है नहीं है मैं तो छोड़ दो तो समय होता है वो कर जाता है यह, यह, यह भी इसके मैं चलो नहीं नहीं बोल तो तो राम आपका कल से भरना बंद कर दी अभी तो आपको कितना आसान है ना तो है। अरे ये खड़ी बहुत मुश्किल है ये ये बहुत मुश्किल मुश्किल है और आप बोल रहे कि तो जी जी हो कि मृत्यु का समय सब आसान है मृत्यु सम... तो की परीक्षा पास करने के लिए ये तो ये तो यही सब सब ठीक से करके भी मृत्यु की परीक्षा पास नहीं होगी और बहुत रोज हमें थोड़े थोड़ा सा तो हमें जब दस हजार तो क्या होगा? तभी तो, तो याद एक बोल रहा आएंगे कुछ याद नहीं आया ठीक है, मारा, है। तो अब दस याद मुझे सौ मारवाजार मारेंगे भगवान याद नहीं आएंगे पत्थर ही याद आएंगे इस पत्थर से तो बच्चे पहले बाकी सब बात में भगवान ने नहीं क्या कुछ याद नहीं आएगा आपको <laughs> तो कुएं में डाल दिया इधर से तब क्या याद आएगा हम कौन थे <laughs> कहाँ है रस्सी कहाँ है नहीं, उसकी उधर। रेड की की पर दौड़ेगा। पता नहीं चार पाँच तो गालियाँ बाहर निकल के बोलेगा वेरे टुगेदर्स अच्छा अच्छा है ना साथ में अभी तो अच्छा क्या मार आ गया चलो खुद जाओ फिर अरे इसको फाड़ के कि